कल जो ये विचार कर रहे थे यत्र यत्र न ये प्राणिका अवश्य क्लिप्तत्व यत्र यत्र नामिका न कारणत्व व्यवहार तत्त भेद ये नहीं दे करके उसके स्थान पर नियत पद देने से वारण हो जाएगा तो यत्र यत्र प्राणिका न कारणवत्व्यवहार तो ये कहने से अर्थात नियत पद से ये गुरुधर्म हुआ तो यत्र यत्र प्रामाणिकानंद न कारणत्व तो व्यवहार ये कहने का अर्थ कह सकते थे कि यत्र यत्र प्रामाणिक का लोग कारण व्यवहार कर रहे हैं जहाँ जहाँ कारण तो व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं तद भिन्नत्व तो ऐसे अर्थात द्राविड़ प्राणायाम करने का कोई आवश्यक नहीं था तो यह है कि कल जैसा विचार हो रहा थे कि सामान्यतया सामान्य लोग जानते हैं ये पर्वत घट के प्रति कारण नहीं होता नदी घट के प्रति कारण नहीं होता किंतु संशय कहाँ हो जाता है रासव कारण होता है नहीं होता है खुला लपिता कारण होता है नहीं होता है ऐसे अर्थात कतिपय स्थान में संशय होता है इस संशय को निवारण करने के लिए हम प्रामाणिक व्यक्ति को, को पूछते हैं तो यत्र, यत्र प्रामाणिका नाम न ना, कारण व्यवहार तो अर्थात संशय स्थान पर ही प्रामाणिक लोग कह देते हैं तो संशय कितने में होगा कम में होगा कारण तो अधिक हो सकते हैं दंड चक्र कुलाला जल ये मिट्टी इतने सारे कारण होंगे तो इसलिए जहां जहाँ कारण व्यवहार होता है ऐसा नहीं करके जहां जहाँ प्रामाणिक प्रामाणिक लोग कारण तो व्यवहार नहीं करते अर्थात ऐसा बहुत कम जगह होगा जहाँ संशय हो जाता है देखता है पदार्थ विद्यमान है फिर भी इसको कारण नहीं कहा जाता है कहा जाता है वो कहा कितना होगा ये वो कुछ एक दो हो जाएगा इसलिए ये बात कहा गया वो क्या वो हाँ वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा अर्थात वास्तविक तो ये अन्यथा सिद्ध है किंतु संशय हो जाता है इसको क्यों अन्यथा सिद्ध कहेंगे क्यों कारण नहीं कहेंगे ऐसा कोई कम पदार्थ होंगे तदिन कहा गया अच्छा कल विचार हो रहा था कि अवश्य क्लिप्त अन्य ग्रंथ में दिखता है अन्यत्र अन्यत्रिप्त अगर हम अवश्य क्लिप्त नहीं कह करके अन्यत्र अन्यत्रिप्त कहेंगे तो क्या हानि हो जाएगी क्यों अवश्य क्लिप्त तो कहना पड़ेगा अन्यत्र क्लिप्त कहेंगे तो क्योंकि वाक्य था ना निबंधांतरे अन्यत्र क्लिप्त दृश्यते आप क्यों अवश्य क्लिप्त कहते हैं अन्यत्र क्लिप्त ऐसा कोई कारण होना चाहिए जो अन्यत्र क्लिप्त है इस प्रकार की नहीं लेकर के आप कहते हैं कि अवश्य क्लिप्त होना चाहिए विचार चल रहा था महत्व और अनेक समवे तत्व ये दोनों का बीच में तो अगर कहा जाएगा कि अन्यत्र क्लिप्त जो है उसी से कार्य हो जाएगा अन्यत्र क्लिप्त अर्थात तो दोनों में से एक स्थान ऐसा है जहाँ की एक है दूसरा नहीं है और जो विद्यमान है उसी से कार्य हो जाएगा तो अन्यत्र जैसे गंध प्रागभाव अन्यत्र क्लिप्त है अपाकज स्थल में तो जहाँ पाकज स्थल हो वहाँ भी हम गंध गंधप्रागभाव से गंध उत्पत्ति स्वीकार कर लेंगे तो वहाँ रूप प्राग्भाव है ही नहीं इसी प्रकार की महत्व और अनेक समवे यह अर्थात तो कहीं हो कि महत्व है अनेक समवे नहीं है ऐसा अगर मिलेगा तो महत्व से कार्य सिद्ध हो जाएगा अन्यत्रिप्त तो ऐसे मान लिया जाएगा ऐसा वहां नहीं है अच्छा अनेक अनेक द्रव्य तत्व का अर्थ अर्थ्य समवे तो, समवेत तो नहीं लेंगे क्या हानि हो जाएगी में देोणुको का चाक्षु तत्व आपत्ति हो जाएगी और द्रव्य समवेत तो, समवेत तो ये भी नहीं कहेंगे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा अच्छा दो बार हो गया <laughs> कल एक बार दे आज एक बार दे ठीक है अगर अवश्य क्लिप्त नहीं कहकर करके अन्यत्र क्लिप्त कहेंगे आपको वाक्य होगा कि अन्यत्र क्लिप्त के द्वारा कार्य सिद्ध होगा उसके साथ जो रहेंगे वो सब अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे अन्यत्र अन्यत्रिप्त तो अर्थात अन्य स्थान पर यह कारणत्व न सिद्ध हो रहा है ऐसा कहेंगे तो अन्य स्थान पर अभी दोनों का बीच में किसको कारण मानेंगे विवाद हो रहा है आप कहते हैं कि देखिए वहा यह कारणत्व निश्चय हो गया वहा कैसे निश्चय हो गया ये कारण त्वे न अर्थात विवाद करने वाला दूसरा नहीं रहा रूप प्राग वाव गंध प्राग वाव दोनों गंध के प्रति कारण कौन होगा ये विचार मान लीजिए चलता है अपाकज स्थलों में गंधपराग भाव उपस्थित तो हुआ क्योंकि गंध कहने से गंध गंधप्रागभाव बुद्धि में आ जाएगा रूप प्राग भाव नहीं आएगा हम क्या कहते हैं देखिए अभी पाकज को लेकर के विवाद हो रहा है क्यों दोनों उपस्थित तो हो रहे हैं गंध गंधप्रागभाव रूप प्रागभाव तो अभी कह रहे हैं कि देखिये अन्यत्र क्लिप्त है कहाँ अपाकज स्थल में कैसे वहां रूप प्रागभाव है ही नहीं फिर भी हो गया तो किसे कार्य हो गया गंधपरागभाव से तो अन्यत्र गंधप्रागभाव क्लिप्त हुआ अर्थात वहां रूप प्रागभाव उपस्थित ही नहीं है तो होने से कहते दे देखिये वहाँ गंधप्रागभाव सिद्ध है कारण तो न यहाँ रूप प्रागभाव विद्यमान होने पर भी हम गंधप्रागभाव को कारण मानेंगे क्यों अन्यत्र ये सिद्ध है जो अन्यत्र सिद्ध है यहाँ भी इसको कारण मान लेंगे इसी प्रकार की महत्व और अनेक द्रव्यवत्व ये दोनों में विवाद हो रहा है चक्षु से प्रत्यक्ष प्रति द्रव्य प्रत्यक्ष खाली चाक्षुष नहीं द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति किसको कारण मानेंगे हम कहेंगे अन्यत्र सिद्ध अन्यत्रिप्त महत्व है तो महत्व अन्यत्र क्लिप्त होगा अर्थात तो वहां अन्यत्र अ, अनेक द्रव्य तत्व नहीं रहना चाहिए ऐसा किन्तु मिलेगा नहीं जहां भी महत्व रहेगा वहां अनेक द्रव्य रह जाएगा तो ऐसा स्थान मिलेगा नहीं।, नहीं मिलेगा तो आप महत्व को अन्यत्र अन्यत्रिप्त तो नहीं कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे तो उसके द्वारा अनेक द्रव्य वत्व ये अन्यथा सिद्ध नहीं हो पाएगा तो इसलिए यहाँ अन्यत्र क्लिप्त तो ये नहीं लेंगे अवश्य क्लिप्त तो लेंगे ऐसे विचार दे दिया तो किंतु ये विचार में एक क्या है न कहते ना सिक्योरिटी ब्रेक करने वाला कहते तो हैं तो अर्थात इसका एक ये जो विचार दे है इसमें है कि लूपहोल क्या हो गया वो कहते हैं कि देखिए अन्यत्र महत्व है और अनेक द्रव्य नहीं है ऐसा स्थान नहीं मिलेगा हम समवेत समवेतत्व इसको कारणकुटी में नहीं ले पाए क्यों नहीं ले पाए तो आत्मा अनेक द्रव्य समवेत है क्या तो अगर आप महत्व को अन्यत्र क्लिप्त कहेंगे आत्मा में महत्व है वहाँ तो अनेक द्रव्य वत्व है तो आपको अन्यत्र क्लिप्त तभी मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा किंतु तो यहाँ वो दिखाए नहीं ठीक है चलिए नहीं, नहीं दिखाए तो आप लोग से प्रश्न भी नहीं हुआ था हम लोग भी हो गए आप जो विवाद दिखाए अगर आप आत्मा को बेविचार स्थल दिखाते तो ग्रंथकार हार जाता महत्व अने, अनेक द्रव्य वत्व में विवाद होगा क्योंकि महत्व अन्यत्र अन्यत्रिप्त कहाँ आत्मा में आत्मा में महत्व है वहाँ अनेक द्रव्य व तो है क्या नहीं है तो महत्व अनेक अन्यत्रिप्त सिद्ध होकर के आप जो दिखा रहे हैं अन्यथा अनुपत्ति वो घटेगा नहीं फिर भी ये विचार लिया नहीं क्योंकि इतना ही बुद्धि वैशारद्ध आवश्यक है <laughs> तो ठीक है आगे चलेंगे ये समझ स्पष्ट हुआ न मतलब जो ग्रंथकार जो बात का वो भी ठीक नहीं है ये भी कट जाएगा अच्छा और अंतिम एक दिखाया कार्य अनियत पुरोवृत्ति उसमें व्यवहित तो होना है और अव्यवहित तो होना है और अव्यवहित तो होना है क्यों अगर हम व्यवहित तो मानेंगे तो क्या हानि हो जाएगी स्वर्ग के प्रति याग व्यवहित तो पुर्वृत्ति हो करके कारण सिद्ध हो जाएगा क्या हानि हो जाएगी अपूर्व कल्पना फिर नहीं कर पाएंगे और ग्रंथकार लोग अपूर्व का कल्पना करते हैं इसलिए अव्यवहित तो मानना पड़ेगा आगे अभी विचार दिखा रहे हैं नच नादृश्य कारण अभी कारण क्या हो गया अन्यथा सिद्ध होना चाहिए और कार्य नियत पूर्ववृत्ति होना चाहिए अन्यथा सिद्धि शून्य नियता निता पूर्ववर्तितता कारणत्व भवे त्रैविध्यम परिकीर्तितम कहा गया अन्यथा सिद्धि शून्य होना चाहिए और नियता पुरोवर्तितता ये होना चाहिए तो कहते हैं कि कारणत्वे सिद्ध कार्य कार्यनियत पुरोवृत्ति कारणत्व अगर ऐसा हो जाएगा एतादृश्य का अर्थ ये है थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा होगा ऐतादृश्य के ऊपर एक दो कुछ टिप्पणी दे करके ऊपर में थोड़ा लिख लीजिए अन्यथा सिद्ध कार्य नित पूर्ववृत्ति अथवा कार्यन पूर्ववृत्तिणत्म कारणत्व दिए न एता कारण अनन्यथा सिद्ध कार्य निर्ववृत्तिव कारणत्व अथवा कार्य नित पूर्ववृत्ति कहेंगे तो कारण लिख देंगे अनन्यथा सिद्ध कार्य नित पूर्ववृत्तिर कारण इस वृत्ति रेफ नहीं रहेगा अनन्था सिद्ध कार्य नित पुरोवृत्ति कारणम इस प्रकार के अगर कहेंगे तो इसमें चाहे पंक्ति थोड़ा देख लेंगे फिर विचार करेंगे ऐतादृश से अर्थात अन्यथा सिद्ध कार्य नियत निर्वृत्ति अगर कारण होगा तो इसमें कारण तो रहेगा व्यतिरेक व्यभिचार ज्ञान से ग्रहे, भावा ग्रहेगावगा इस प्रकार का अगर हम इस प्रकार के लक्षण करेंगे तो उसमें एक नियमांश है नियमांश कौन है कार्य अनियत पूर्ववृत्ति ये हो गया नियमांश इसको थोड़ा उसमें कुछ अंडरलाइन करके लिख ले सकते हैं कार्य नियत तो पूर्ववृत्ति उतने अंश नियम उसी के ऊपर नियम लिख देंगे उसके नीचे अंडरलाइन करके ये हो गया नियम कार्य नियत पूर्ववृत्ति इतने अंश हो गया नियम तो ये नियम अंश का ग्रह ग्रह ज्ञान ये जो नियम अंश का ग्रह होना है इसमें हमको एक ग्राह्य का ज्ञान आना है हम नियमांश का ग्रह कर रहे हैं इसमें एक ग्राह्य अंश है विचार करेंगे आगे ये ग्राह्य अंश का ज्ञान होने से हम कहेंगे कि नियमों का ग्रह हो गया किंतु जहाँ व्यतिरेक व्य विचार होगा वहां ये ग्राह्य अभाव का अवगन होगा हमको नियमांश ग्रह होने से एक, एक ग्राह्य ग्रहण होना चाहिए कुछ हम? कुछ पदार्थ ग्राह्य होना चाहिए किंतु कितु जहा व्यक ज्ञान होगा वहां ये ग्राह्य का ज्ञान नहीं होकर के ग्राह्य अभाव का ज्ञान होगा ये यह पंक्ति यहाँ तक स्पष्ट हुआ नियमांस ग्रह में एक ग्राह्य ग्रहण होना चाहिए किन्तु जहाँ व्यतिरिक्त व्यभिचार ज्ञान होगा वहां ग्राह्य का ग्रहण नहीं होकर के ग्राह्य अभाव का ग्रहण होगा अः इस प्रकार की स्थिति हो जाएगा तो नियमों से हम लोग देख लियेगी कार्य नियत तो पूर्ववृत्ति इतने अंश नियम होना चाहिए जहां हमको धूम ज्ञान होगा वहां बन्ही निश्चित रूप से रहना पड़ेगा तो धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगी बन्ही धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगी धूम समानाधिकरण अभाव बनी अभाव हो जाएगा नहीं होगा तो फिर धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगी बनी हो जाएगा धूम समानाधिकरण बनी अभाव मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगी बनी हो जाएगा क्या नहीं होगा धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता बन्ही में नहीं आएगा तो धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेद बंधित्व तो नहीं।, नहीं बनेगा बंधित्व तो क्या नहीं बनेगा धूम समानाधिकरण अभाव अवच्छेद क ये नहीं बनेगा तो ये बंधित्व तो नहीं बनेगा क्यों बंधित्व तो कारणता का जो कारण वही कारण है बनी में कारण था बंधित हो जाएगा कारणता अवच्छेदक तो जो कारणता अवच्छेद को होगा वो कार्य सामानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेद जो कारणता अवच्छेद बंधित्व ये कभी कार्य सामानधिकरण अभाव, अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक हो जाएगा नहीं होगा अगर अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक हो जाएगा अर्थात तो पदार्थ वहां है नहीं है नहीं है किंतु कार्य सामानधिकरण कारण का अभाव हो नहीं पाएगा तो हमको कार्य सामानकरण अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद होना चाहिए बनित्व ऐसा हमको ग्राह्य ये होना चाहिए अर्थात जो कारणता अवच्छेदक होगा उसमें कार्य सामानकरण अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदक क्योंकि जो कार्य कारणता अवच्छेद को होगा जैसे बनित्व कारणता अवच्छेद को हुआ वो कार्य समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व उसमें आ जाएगा तो अनवच्छेद तत्व आना चाहिए तो ग्राह्य क्या होना चाहिए कार्य समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्व उसमें बनी हो जाएगा अवच्छेद अनवच्छेद को में क्या आ जाएगा अनुच्छेदत्व पूरा कहिए कार्य अभाव अनुवच्छेदक आना है में बंधित्व हमारा क्या है यह कारणता तो कारणता अवच्छेदक में ये धर्म आना चाहिए तो जो ग्राह्य दिखा दिए उसका अर्थ हो गया कि कार्य सम ये दिया है राम रुद्री में देखें ग्राह्या भाव प्रतिद्यय है ग्राह्य भावेति उसके आगे कारणता अवच्छेदकत्वेन न अभिमत धर्मे धूम बनि में ये धर्म कौन हो जाएगा बंधित्व कारणता अवच्छेदक कारणता अवच्छेदकत्वेन अभिमत धर्म कौन हो गया बंधित्व तो। बंधित्व तो में कार्य समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व आना चाहिए ना अनवच्छेदक आना चाहिए अनवच्छेदको किंतु जहाँ कार्य समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदत्व जहाँ आ जाएगा अर्थात वहाँ बनी है बनी नहीं है तो बनी नहीं है और धूम है ये सहचार है व्यविचार है व्यविचार है बनी नहीं है किस प्रकार की व्यविचार होगा ये व्यतिर क्योंकि कारणाभावे कार्याव अथवा कारणाभावे कार्य जहाँ प्रथमे कारणा भाव कह देंगे वो व्यतिरेकों को लेगा लेगाक में ये ये में सहचार या व्यभिचार सहचार, सहचार। तो कारणा भाव प्रथम कहते हैं और कार्याभाव हो गया व्यतिरक में सहचार हो गया किंतु कारणा भावे कार्य सत्वम व्यतिरेक में व्यभिचार हो गया प्रथमे अभाव कहते हैं तो व्यतिरिक अभाव व्यतिरिक्थ हुआ और अन्वय में कहेंगे कि कारण सत्वे कार्य सत्वम कारण सत्व कहते हैं तो ये अन्वय हो गया और कार्य सत्वम कह देंगे तो अन्वय सहचार हुआ कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय में सहचार हो गया और कारण सत्वे कार्य कार्याव अन्वय में व्यविचार वे हुआ प्रथमे सत्व कहेंगे तो अन्वय प्रथम अभाव कह देंगे तो व्यतिरेक हमको होना चाहिए था कार्य समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता ये आना चाहिए था कारण था अवच्छेदकों में किंतु जहाँ व्यतिरेक व्यभिचार होगा तो वहां कारण नहीं होने पर भी कारण कार्य सत्व तो कारण तो नहीं है किंतु कार्य हो गया अर्थात तो बंधित नहीं है किन्तु धूमो हो गया तो धूमो अगर हो गया तो कार्य सामानकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व आया ना अनवच्छेदत्व आया अवच्छेदकत्व आ गया जहां व्यतिरिक्त व्यभिचार होगा तो वहां ये स्थिति हो जाएगा तो कार्य समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व जब आ जाएगा व्यतिरिक व्यभिचार रूप ये हो गया अर्थात नियम अंश में हमको ग्रहण होना चाहिए था कि अभाव प्रतियोगिता अनुवच्छेद तत्व आना चाहिए था ये नियम होना चाहिए था अभी किंतु अवच्छेद तत्व आ गया तो नियम अंश में ग्राह्य का ग्रहण हुआ ना ग्राह्या भाव का ग्रहण हो गया ग्राह्या भाव का हमको अनवच्छेद तत्व आना चाहिए था अभी अवच्छेद आ गया ग्राह्याभाव का अवगहन हो गया कब हुआ जब व्यतिरिक्क विचार ज्ञान हुआ इसलिए पंक्ति दे दिया व्यति व्यभिचार ज्ञान से नियमांश ग्रहे ग्राह्या भाव का अवगहन करवा दिया जहाँ व्यतिरिक व्यभिचार होगा वो नियमांश में ग्राह्य का ज्ञान नहीं कराएगा करायेगा भाव का ज्ञान करा देगा तो ग्राह्य कौन हमको था कार्य समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अनुच्छेदत्व ये ग्राह्य होना था तब हमको अवच्छेदक ग्रहण हो गया इसलिए ग्राह्या भाव को अवगहन करवा दिया तो ऐसा होने से अभी नियम का ग्रहण होगा ना नियम का विरोध हो गया नियम का विरोध हो गया तो कहते हैं व्यविचार व्यभिचार ज्ञान से विरोधित्व न्य व्यभिचार ज्ञान नियम का विरोध हो गया नियमांश ग्रह में विरोधी हो गया तो अभी नियमों का हमको ज्ञान नहीं होगा नियम का ज्ञान नहीं होगा का हो तो कार्य कारण भाव निश्चय नहीं होगा तो ये कारण नहीं है ये सिद्ध हुआ ठीक है अभी पूर्व पक्ष कहता है कि का विचार ज्ञान इसका तो उपयोगिता हमको पता चल गया किंतु जहां अन्व विचार ज्ञान होता है वो किस प्रकार के कार्य होता है जैसा कहेंगे कि कारण सत्व कार्याव हो गया तो इस प्रकार के ज्ञान से हमको इसका अर्थात तो आप कारण कार्य कारण भाव निश्चय नहीं होगा अन्वय विचार जहाँ होता है कार्य कारण भाव निश्चय नहीं होगा कहते हैं कहते हैं कैसे उपयोगी हुआ व्यतिरिक्त व्यविचार होने से उनको निश्चय हो गया ग्राह्य जो होना तय था वो नहीं हुआ नहीं हुआ तो ठीक है कार, कार्य कारण भाव कार्यकार विघटन करवा दिया क्योंकि नियम अंश जहां उनको मिलेगा वहां कार्य कारण भाव सिद्ध होगा और व्यतिरिक्त व्यविचार होने से नियम अंश नहीं रहा नहीं रहा तो कार्यकारण भाव का विघटन हो गया किन्तु जहां अन्वय व्यविचार होगा जैसे कहेंगे दंड चक्र कुल सत्वे घटा भाव हो गया तो इससे आपको कार्यकारण भाव दंड चक्र कुलाल के साथ घटगा का, कार्य कारण भाव भंग कैसे हो जाएगा पूर्व पक्ष पूछ रहे क्योंकि अन्वय व्यभिचार है कि दंड चक्र कुलाल सत्वे भाव हो गया तो इससे कैसे कार्यकारण भाव विघटन कैसे हुआ पूर्व पक्ष का ये शंका है अन्वय व्यभिचार ग्रह से कथम कारणता ग्रह विरोधी इसका उपयोगिता कैसे हुआ ये तो कारणता ग्रह को विरोध नहीं किया ऐसे प्रश्न करने से उत्तर देते हैं ये कारणता ग्रह को साक्षात विघटन नहीं करवा रहा है किन्तु तो कारणता ग्रह में आपको अनन्यथा सिद्ध अंश आना चाहिए अनन्यथा सिद्ध अंश हो गया कि अन्यथा सिद्धि शून्य होना चाहिए और अन्यथा सिद्धि में घटक है अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती ये होना चाहिए ये जो अवश्य नियत पूर्ववर्ती इस अंश को ज्ञान करायेगा अनुभवी होने से अन्य विचार उपयोगी हो जाएगा कार्य कारण भाव निश्चय करने में अन्य व्य विचार उपयोगी होगा कैसे होगा तो कहते हैं अवश्य क्लिप्ता अन्यथा सिद्धि ज्ञान प्रयोजक अवश्य क्लिप्त इत्यादि अन्यथा सिद्धि ज्ञान अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती कार्य संभव तत्सूतत्व तो अथवा तत्न यह हो गया अन्यथा सिद्धि का ज्ञान तो इसका प्रयोजक हो गया अन्वय विचार ज्ञान अन्य विचार होने से यह आपको अर्थात तो इसमें अन्य विचार हो गया तो ये अन्यथा सिद्धि यहाँ घट जाएगा अर्थात तो अवश्य क्लिप्त तो ये पदार्थ नहीं है ऐसा निश्चय होगा कैसे आगे कहते हैं तद इतर निखिल तत्कार्य तो तो कारण सत्व अभी दृष्टान्त तो कहते हैं दंड चक्र कुलाल सत्वे घटा भाव तो कहते हैं कि इतने पदार्थ विद्यमान हैं तो होने से यह घट नहीं हुआ नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि ये सब दंड चक्र कुलालो अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे कहते हैं ऐसा नहीं ये सब होने पर भी और एक कुछ पदार्थ रहा जो नहीं होने से ये नहीं हो पाया दंड चक्र कुलाल रहा अभी मृद नहीं है मृद अभाव घटाभाव हुआ मृद अभाव घटाभाव ये कौन सा व्यभिचार है मृद अभाव घटाभाव ये कोई व्यभिचार है ये व्यतिरिक का सहचार है प्रश्न चल रहा था कि के व्यभिचार का उपयोगिता है सहचारों का तो उपयोगिता है ही क्योंकि उससे अन्य व्यतिरिक्त सिद्ध होकर कार्यकार होगा अनुय व्यभिचार का कहा आवश्यकता है तो कहते हैं देखिए अभी दंड चक्र कुलाल हुआ तो भी घट नहीं हुआ इसका अर्थ हो गया कि दंड चक्र कुलाल होने पर भी और कुछ एक पदार्थ रह गया जो नहीं होने से घटन नहीं हुआ तो वो जो पदार्थ नहीं हुआ वो घट के प्रति अभी अवश्य क्लिप्त निश्चय हो गया तो इसी प्रकार की अवश्य क्लिप्त ज्ञान कराने के लिए अन्वय व्यभिचार कार्य अर्थात अन्वय विचार होने से हम का सहचार खोजें कौन नहीं रहा जिसके चलते ये नहीं हुआ तो जो नहीं रहने से घटर नहीं बना वो दोनों का बीच में का सहचार है तो अर्थात वो पदार्थ अवश्य लिप्त सिद्ध हुआ तो अवश्य लिप्त सिद्ध होने तो में ही अन्वय सहचार कार्य करता है प्रयोजक हुआ अभी मिट्टी नहीं रहा दंड चक्र को रहा तो भी घटर नहीं बन पाया ऐसा स्थिति होने से हम खोजेंगे अभी और क्या पदार्थ नहीं रहा क्योंकि दंड चक्र कुलाल ये अन्यत्र अन्यत्रिप्त हम देखे हैं किंतु अभी यहाँ और कोई एक पदार्थ नहीं रहा ये हम अभी अन्वेषण करेंगे तो वो पदार्थ नहीं होने पर घटा नहीं हुआ इसलिए वो पदार्थ भी अवश्य क्लिप्त है ये सिद्ध होगा तो अवश्य क्लिप्त ज्ञान कराने के लिए अन्य व्यभिचार अन्वय व्यविचार उपयोगी है पंक्ति देखें तद इतर निखिल तत्कार्य कारण सत्वे तद इतर तद अभी मान लीजिए मिठी नहीं रहा मृद नहीं रहा मृद इतर निखिल तत्कार्य तत्कार्य मृद तत का कार्य घट उसका कारण घट का जितने कारण ये दंड चक्र इत्यादि ये, ये सब कारण सत्वे अर्थात तो मृद इतर निखिल घटकार घटरूपक कार्य का कारण का दंड चक्र कुल इत्यादि होने पर भी तत्कार्य व्यतिरेक तत्कार्य से घट तो घट कार्य का अभाव हो गया यद व्यतिरेका तो यद पद से मृद तो मृद व्यतिरेकात्न अवश्य क्लिप्त न अभी इससे क्या निश्चय हो गया मृद अवश्य क्लिप्त है अवश्य क्लिप्त न नियत पूर्ववर्ती ना अभी अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती हो जाएगा मृत तद सहभूत जो हो जाएगा तद तो भिन्न जो हो जाएंगे अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे तो अन्यथा सिद्धत्व ज्ञान अन्वय सहचार ज्ञान होने से हम अन्वेषण करके अन्वय व्यभिचार ज्ञान होने से हम अन्वेषण करके व्यतिरिक व्यभि व्यतिरिक्क सहचार को खोजें व्यतिरिकचार खोजने से हमको अवश्य क्लिप्त का निर्णय हो गया अवश्यक लिप्त निर्णय होने में ही अन्वय सहचार कार्य किया प्रयोजक बना अन्वय सहचार से गलत कह दिया अन्वय व्यभिचार अन्वय व्यभिचार से हम व्यतिरिकार खोज करके अवश्यक लिप्त का निर्णय कर लिया तो अवश्य क्लिप्त का निर्णय में प्रयोजक बन गया ये अन्वय व्यभिचार पूर्व पक्ष पूछा था कि अन्वय व्यभिचार ग्रह ये कैसे कारणता ग्रह का विरोधी होता है तो इससे यह निश्चय होता कि अर्थात यह मिट्टी इसके लिए कारण है ये नहीं रहने से ये कार्य नहीं बन पाया तो इस प्रकार की हम कहेंगे कि अवश्य क्लुप्त ये दंड चक्र कुलाल सत्वे यद अभावात कार्य नहीं हो पाया रासव अभावात कार्य नहीं हो पाया दंड चक्र कुलाल सत्वे रासव नहीं रहने पर कार्य नहीं हो पाया ऐसा हो जाएगा क्या नहीं होगा तो इसलिए निश्चय हो गया कि यह राशव अवश्य नहीं है किंतु मृद अवश्य क्लिप्त निश्चय हो जाएगा तो रासभ रहने पर भी कार्य नहीं हो पाता है तो इसलिए रासभ अवश्य क्लिप्त से भिन्न माना जाएगा अन्यथा सिद्ध निर्णय होगा रास रासव में अर्थात तो ये कारण तो नहीं रहेगा अवश्य क्लिप्त इत्यादि अन्यथा सिद्धि ज्ञान का प्रयोजक हो गया ये अन्य व्यभिचार ज्ञान क्यों तद इतर निखिल तत्कार्य कारण सत्वे तत्कार्य का व्यतिरेक जिसका व्यतिरेक से हुआ वो तो तेनाव्य लिपते नियत न अन्यथा सिद्धत्व ज्ञान तो अन्यथा सिद्ध कौन है वो ज्ञान हो जाएगा ठीक है नव्यास्तु नब्बे लोग कहते हैं आप कारणत्व का लक्षण कह दिए नव्यास्तु कारणत्व से अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वर्तिता अवच्छेद धर्मत्वे धर्मत्वे ऐसा है धर्मत्व है धर्मत्वे करना है धर्मत्वे धर्मत्व एक तो एक रहे धर्मत्व धर्मत्वम तब इसमें वत्व है वो कट जाएगा और एक तो कार कट जाएगा अन्यथा सिद्ध नियत ये कारण होगा जो अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वर्ती होगा वो कारण होगा अन्यथा पंक्ति भी अन्यता सिद्ध है अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वर्ती जो होगा वो कारण होगा तो अन्यथा सिद्ध नियत पुरोवर्ति अवच्छेद कर्म वाला जो अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वर्ती होगा वो औ... अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वर्ति अवच्छेदक धर्म वाला होगा जैसे कहा जाएगा जो बनी होगा वो बन्नी निष्ठ अवच्छेदकता धर्म वाला होगा अवच्छेदक जो धर्म होगा तद्वान हो जाएगा अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वर्ती मान लीजिए दंड हो गया दंड में रह जाएगा अनन्यथा सिद्ध नियत पुरोवर्तिता अवच्छेद धर्म दंडत्व धर्म अभी दंडत्व जो हो जाएगा वही हो जाएगा कारणत्व कारणत्व अन्य सिद्ध नियत पुरोवर्तिक अवच्छेद धर्मत्व ये दोनों बराबर तो का हो कारणत्व अन्य सिद्ध नियत पुरोवर्तित अवच्छेदक धर्म जो कारण होगा वो अन्यथा सिद्ध नियत पुरोवर्तिक अवच्छेदक धर्म हुआ जो कारणत्व वो कारण में रहेगा <गे> जो कारण हो गया वो अन्यता सिद्ध नियत पूर्ववर्ती है और पूर्ववर्ती में जो पूर्ववर्तित अवच्छेद धर्म रहेगा वो पूर्ववर्ती में रहेगा वो कारणत्व तो हो जाएगा तभी तो कारणत्व तो क्या हो जाएगा अवच्छेद धर्म ये कारणत्व तो हो जाएगा अभी कारणत्व तो में धर्मत्व तो आएगा तो ये हो गया कारणत्व अन्य सिद्ध नियत पूर्ववर्तित अवच्छेदक धर्मत्वे धर्मत्व तो सती अभी न धर्म हो गया दंडत्व अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्वी हो गया दंड तो दंड में जो रहेगा नियत पूर्ववर्तीता अवच्छेदक धर्म कौन होगा दंडत्व वही हो गया कारणत्व तो। तो दंडत्व कारण तो है नहीं है दंड कारण है तो दंड का कारणत्व कहीं वो अन्यथा अन्यथा सिद्ध सिद्ध होगा ना ओ है, ओ वो है वो अन्यथा सिद्ध दंड दंड जो कारणत्व वो अन्यथा सिद्ध है कारण अन्यथा सिद्ध नहीं है जो कारण कारणता अवच्छेद सिद्ध है तो कारणता अवच्छेद वान जो होगा वो दंड होगा वो अन्यथा सिद्ध नहीं होगा किन्तु अवच्छेद जो है तो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा अभी कारणत्व का अर्थ हो गया दंडत्व धर्म का अर्थ हो गया कारण दंड दंड में दंड तो रहेगा और दंड तो कारण हुआ क्या तो कारण, कारण नहीं है तो वो कारणत्व तो है अर्थात कारणता अवच्छेद का है वो अन्य सिद्ध है तो जो कारणत्व तो हुआ वो अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववर्तित अवच्छेद धर्म हो गया अभी कारणत्व तो में धर्म तो आ गया और प्रतिबंधक अभाव ये कारण होता है नहीं होता है होता है अभी प्रतिबंधक अभाव में भी ये अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववर्तीता अवच्छेद का धर्म ये भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये कारण हुआ इसमें ये धर्म मानना पड़ेगा तो मानने से आगे यहाँ नब्बे लोग कहते हैं कि तत्त व्यक्तित्वेन न यह प्रतिबंधक का अभाव कारण होगा तत्त व्यक्तित्व न प्रतिबंधक अभाव न ऐसे के अनुगत धर्म वाला होकर के जितने प्रतिबंधक अभाव सब कारण हो जाएंगे कहते ऐसा नहीं होगा रामरुद्री में देंगे तो विचार देखेंगे यहाँ कह रहे हैं नब्बे लोग आप उनके एक धर्म वाला मान करके सबको कारणों कोटी में डालने के ऐसा नहीं होगा अभी प्रत्येक ये व्यक्ति का नाम लेंगे ये व्यक्ति का नाम लेंगे कहें ये प्रतिबंधक भाव बनेगा ये प्रतिबंधक भाव बनेगा आप सब ये धर्म वाला तो ना सभी एक ही गोष्ठी में एक ही कोटि में आ जाएंगे ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते गुरु धर्म हो जाएगा तत्तद व्यक्तित्व न मानने से कहते लघु धर्म तो राम में रामत्व हरि में हरित्व इसमें ये धर्म एक बस वो लघु धर्म हो गया अगर आप उनको एक अन्य सिद्ध नियत पूर्ववर्तित अवच्छेद का धर्मवत्व कहेंगे कहेंगे बहुत गुरु हो गया इसलिए तत्त व्यक्तित्व न कारण मानना पड़ेगा इसमें फिर दोष दिखाएंगे ओम शंकर शंकर्य केवरय